टॉक करुणा और क्रांति नंबर फाइव मेरे प्रिय आत्म मैंने सुना है कि किसी अज्ञात ग्रह पर निवास करने वाले लोग एक बड़े पागलपन से पीड़ित उस ग्रह के निवासियों को यह ख्याल पैदा हो गया है कि जमीन पर पैर रख के खड़ा होना ना पा वे अपने बच्चों को बचपन से ही सिंहासन करना सिखा देते वे उन्हें सिर के बल खड़ा होना सिखा देते उनके बच्चों के पैर कभी भी चलने के योग्य नहीं हो पाते जीवन की जरूरतें कभी कभी उनके बच्चों को भी चलने को मजबूर करती हैं क्योंकि सिर के बल चला नहीं जा सकता सिर्फ खड़ा हुआ जा सकता है जीवन की मजबूरियों में उनके बच्चों को चलना पड़ता है लेकिन तब उनके पैर बहुत लड़खड़ाते हैं वे ज्यादा चल भी नहीं सकते और सबसे बड़ी कठिनाई पैरों की कमजोरी से नहीं आती सबसे बड़ी कठिनाई इस बात से आती है कि चलते समय उनके बच्चे समझते हैं कि वे कोई बहुत जगन्य अपराध कर रहे वेपाक कर रहे हैं चलते हैं तो पाप मालूम पड़ता है और सिर के बल खड़े रहें तो जिंदगी का जीना मुश्किल हो जाता है उस जाति में कुछ लोग इतने विशेषज्ञ हो गए हैं कि वे जीवन भर सिर के बल खड़े खड़े ही बिता देते हैं शेष उन लोगों को महात्मा मानते हैं और उन्हें आदर देते हैं लेकिन बाकी लोगों को कभी कभी सिर के बल नीचे उतरना पड़ता है पैरों से चलना पड़ता है रात सोते समय शीर्षासन करना मुश्किल हो जाता है दिन खाना खाते समय भी खेत पर काम करने जाते समय भी शीर्षासन में रहना मुश्किल हो जाता है तो उस उस ग्रह पर दो तरह की जातियां हो गई है उस ग्रह के प्राणियों की वे लोग जो सोते समय शीर्षासन से नीचे उतर आते हैं खेती करते समय पैर के बल चलते हैं वे संसारी समझे जाते हैं और जो 24 घंटे से इस शासन में खड़े रहते हैं वे सन्यासी समझे जाते हैं। जो सिर के बल ही खड़े रहते हैं वे तो पागल हो ही गए हैं क्योंकि सिर के बल खड़ा रहना सिर में इतना खून पहुंचा देना है कि सिर की सब सिराएं नष्ट हो जाएंगी और जो सिर के बल खड़े हुए हैं उनका सिर धीरे धीरे पैरों की स्थिति में आ गया है उतना ही जड़ हो गया है। और जो सिर बल नहीं खड़े हैं वे भी पागल हो गए हैं क्योंकि पूरे वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि पैरों के बल खड़े होना जगन् अपराध है और इसके लिए नरकों की अग्नि में सड़ना जरूरी होगा वे भी विक्षिप्त हो गए जब मैंने ये बात सुनी थी तो मैं बहुत हैरान हुआ था मैंने सोचा ऐसा कोई ग्रह कहां हो सकता है लेकिन तब मुझे यह पता ना था कि वो ग्रह हमारी पृथ्वी ही है तब इस पृथ्वी के रहने के ढंग के संबंध में मेरी समझ कम थी तो मैं सोचता था कहीं किसी चांद तारे पर वो ग्रह होगा जहां लोग ऐसे पागल होंगे जब मैंने आदमी को पास से देखा तो मैंने पाया हर आदमी सिर शासन किए हुए खड़ा ये पृथ्वी ही वो ग्रह है जहां के सारे लोग पागल हो गए इस शीर्षासन करने की प्रवृत्ति ने ही सारे जीवन को विकृत कुरूप अपंग दुख और पीड़ा से भर दिया है इस उल्टे होने की प्रक्रिया में हमने क्या क्या किया है उन कुछ बिंदुओं पर मैं आज बात करना चाहता हूं उल्टे होने की प्रक्रिया में जो नीचे होना चाहिए उसे हमने ऊपर कर दिया है और जो ऊपर होना चाहिए उसे नीचे कर दिया एक आदमी शीर्षासन करता है तो यही तो करता है सिर जो ऊपर होना चाहिए नीचे कर देता है पैर जो नीचे होने चाहिए उन्हें ऊपर कर देता है अगर हम उल्टा मकान बनाए शीर्षासन करता हुआ मकान बनाए तो न्यू ऊपर होगी और शिखर नीचे होगा अभी तक हमने ऐसा मकान बनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि हम जानते हैं वो निपट पागलपन है लेकिन जिंदगी हमने ऐसी बनाने की कोशिश की है जिसको हमने उल्टा कर दिया आधार ऊपर कर दिए हैं और शिखर नीचे कर दिए हैं जिस दिन आदमी ने यह समझा कि मोक्ष पाने योग्य है और पृथ्वी छोड़ देने योग्य जिस दिन आदमी ने यह समझा कि यह जीवन बुरा है और इस जीवन के बाद मृत्यु के बाद कोई जीवन अच्छा जीवन है जिस दिन आदमी ने ऐसा समझा कि शरीर पाप है और आत्मा पुण्य है उसी दिन आदमी के जीवन का भवन उल्टा हो गए तब से हम बुनियाद को इनकार कर रहे हैं और शिखर का सम्मान कर रहे हैं और कोई शिखर बिना बुनियाद के खड़ा नहीं हो सकता ये बड़े मजे की बात है बुनियाद तो बिना शिखर के हो सकती है लेकिन शिखर बिना बुनियाद के नहीं हो सकता। एक मकान हम बनाएं तो हम जमीन में सिर्फ बुनियाद डाल दें तो बुनियाद तो हो सकती है लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि मंदिर का शिखर सिर्फ बना दें और नीचे की बुनियाद ना हो पृथ्वी तो बिना मोक्ष के हो सकती है लेकिन मोक्ष बिना पृथ्वी के नहीं हो सकता एक आदमी इस तरह जी सकता है कि आत्मा की उसे खबर ही ना रह जाए केवल शरीर में जी सके लेकिन कोई आदमी भी केवल आत्मा में नहीं जी सकता शरीर में जीना ही पड़ेगा जीवन में जो जितना श्रेष्ठ है वो अपने से निकृष्ट पर निर्भर होता है एक वीणा तो हो सकती है जो संगीत ना बज रहा हो जिसमें अभी जिसके तार न छिड़े गए हो ऐसी वीणा हो सकती है जो कि सोई हो जिसके तार न छेड़ गए हो जिसमें संगीत ना बज रहा हो लेकिन ऐसा संगीत नहीं हो सकता जो बिना वीणा के हो और बच रहा हो जीवन में जो श्रेष्ठ है वो निकृष्ट पर खड़ा हुआ है और इसलिए जिसे हम निकृष्ट कहते हैं वो भी निकृष्ट नहीं है क्योंकि सब श्रेष्ठ का वो आधार है और श्रेष्ठ का जो आधार है वो निकृष्ट कैसे हो सकता है जिस पे सारे श्रेष्ठ को खड़ा होना पड़ता है वो निकृष्ट कैसे हो सकता है वीणा निकृष्ट कैसे हो सकती है संगीत श्रेष्ठ कैसे हो सकता है क्योंकि संगीत को वीणा से ही पैदा होना पड़ता है कल दो संन्यासी मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें हमें ध्यान करना है हमें ध्यान सीखना है तो मैंने उनसे पूछा कि पागल हो गए हो सन्यासी कैसे हो गए बिना ध्यान किए क्योंकि ध्यान से अगर सन्यास ना आया हो तो सन्यास आ ही कैसे सकता है ये तो बिना न्यू के शिखर रख लिया उन्होंने कहा अब तो हो गए लेकिन अब हम सीखना चाहते हैं हमें ध्यान सीखना है तो मैंने उनसे कहा कल सुबह आ जाओ ध्यान की बैठक में तो उनमें से एक ने पूछा वहां स्त्रियां तो ना होंगी मैंने कहा क्या बिना स्त्रियों के नहीं आ सकोगे उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं अगर स्त्रियां हो तो हम ना आ सकेंगे क्योंकि स्त्रियों को देखना पाप और अगर स्त्री का स्पर्श हो जाए तब तो हमें उपवास करके प्राश्चित करना होगा मैं उन से पूछा तुम किसी स्त्री से पैदा हुए हो कि किसी पुरुष से पैदा हुए हो और तुम्हारे खून में किसी स्त्री का खून रहता? तुम्हारी हड्डियां किसी स्त्री की हड्डी से बनी है तुम्हारा मांस कहां से आया तुम्हारी चमड़ी कहां से आई तुम कहां से आए हो और आज स्त्री को देखने से उन्हें पाप लगता है और स्त्री को छू लेने से तो उन्हें प्राश्चित करना होगा और उनके शरीर में जो है वो सब स्त्री से आया हुआ है यह शीर्षासन करते हुए लोग हैं जो जिंदगी जहां से बुनियाद है उसको इंकार करना चाहते हैं जहां जिंदगी खड़ी है उसको इंकार करना चाहते हैं ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम जड़ों को इंकार कर देंगे क्योंकि जड़ें जमीन में गड़ी हैं अंधेरे में पड़ी हैं न मालम जमीन गंदी हो अंधेरे में और नर्क की तरफ जड़ें जाती हैं तो हम जड़ों को इंकार करते हैं हम तो सिर्फ फूलों को स्वीकार करते हैं जो वृक्षों में ऊपर आते हैं आकाश की तरफ उठते हैं सूरज की तरफ खिलते हैं हम तो सिर्फ फूलों को स्वीकार करते हैं जड़ों को हम स्वीकार नहीं करते लेकिन कोई फूल देखा है जो बिना जड़ों के खिल गया हो और अगर फूल जड़ों के बिना आते ही नहीं तो जड़ें निकृष्ट कैसे हो जाएंगी सच तो यह कि जड़ें उस अंधेरे से जो इकट्ठा कर रही हैं वही फूलों में जाकर प्रकट हो रहा है जड़ें जो जमीन से खोज ला रही हैं वही फूलों में आकाश की तरफ प्रकट हो रहा है असल में फूल जड़ों के अंतिम छोर जड़ों ने कमाया है मेहनत की है फूलों में प्रकट किया है और सुरभ ही को लौटा दिया है लेकिन कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि जड़ें हमें बर्दाश्त नहीं क्योंकि जड़े अंधेरे में है जमीन के नीचे हैं नरक की तरफ जाती है हम तो सिर्फ फूल पसंद करते हैं जड़ों को काट डालो फूलों को बचा लो हो सकता है जड़ें काट डाली जाएं तो फूल बच सकते हैं लेकिन वो कागज के फूल होंगे या प्लास्टिक के होंगे असली फूल नहीं हो सकते कागज के फूलों की जरूर कोई जड़ें नहीं होती और अगर हम जिंदगी को नीचे की जड़ों से उखाड़ लें तो कागज के सन्यासी रह जाएंगे असली सन्यासी नहीं रह जाएंगे क्योंकि असली सन्यासी तो स्त्री से आता है हां कागजी सन्यासी सोच सकता है कि स्त्री से नहीं आया असली सन्यासी तो स्त्री के प्रति आदर से भरा होगा सम्मान से क्योंकि वो उसी की एक धारा है लेकिन नकली सन्यासी क्रोध से भरा होगा घृणा से और अपमान से क्योंकि वो कागजी फूल है जिसकी कोई जड़ें नहीं या जड़ों को जो इंकार कर रहा है क्या मनुष्यता ने अब तक अपनी ही जड़ें इंकार नहीं की हैं हमने सब जड़ों को इंकार कर दिया है हम सिर्फ ऊपर के फूलों को स्वीकार करते हैं सारी मनुष्यता झूठ हो गई है शिखर रह गए हैं बुनियादें खो गई और कोई मकान जीवन का बिना बुनियाद के नहीं हो सकता शरीर को इंकार कर दिया है आत्मा को पकड़ के हम बैठ गए हैं पृथ्वी से आंख हटा ली है स्वर्ग और मोक्ष और दूर के लोगों पर आंखों को आंखों को जमा दिया है अगर कहीं कोई मोक्ष होगा तो ये पृथ्वी उसकी सीढ़ी और अगर कहीं कोई आत्मा है तो शरीर के द्वार के अतिरिक्त उसके मंदिर में कोई प्रवेश ना कभी हुआ है और हो सकता है ना हो सकता है ये असंभव है जीवन का अपना गणित उस गणित में हमें सब स्वीकार करना पड़ेगा तभी हम सीधे खड़े हो सकते हैं हमने मनुष्य को इस उलटाने में जो बहुत से काम किए उनमें पहला सूत्र मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि हम नीचे को जड़ को इनकार कर देते हैं और ऊपर को शिखर को स्वीकार कर देते जबकि सब शिखर नीचे की जड़ों से आते उन्हीं का फैलाव होते बहुत तरफ हमने ऐसा किया है उसका फल हम भोग रहे हैं बहुत तरफ हमने ऐसा किया उसका निरंतर कष्ट हम भोग रहे अभी मैं एक गांव में था एक सन्यासी आए थे मिलने आज एक स्त्री भी मुझसे मिलने आई थी उसकी बहुत मजेदार बातें हैं वही बातें उन सन्यासी भी उस सन्यासी आके बोले कि संसार सब माया है ये कुछ है नहीं जब उन्होंने ये कहा कि सब संसार माया है ये कुछ है नहीं तो फिर मैंने सामने कुर्सी पड़ी थी उनसे ना कहा कि आप कुर्सी पर तो बैठ जाए क्योंकि माया पर बिठालने में गिर जाए तो झगड़ा मैं चुप ही रहा वे खड़े रहे मैंने उनसे कहा कि आपको अगर यहां कोई बैठने योग्य चीज दिखाई पड़ती हो तो बैठ जाएं क्योंकि मैं बिठाऊं और आप गिर जाएं क्योंकि आप कहते हैं सब माया है इस कुर्सी पर बैठे और गिर जाएं तो झंझट मेरे ऊपर लग जाए तो आप खड़े ही रहें मैंने उनसे पूछा कि थके मानदे हैं पानी पियेंगे उन्होंने कहा प्यास तो बहुत लगे मैंने कहा लेकिन पानी माया होगा और माया के पानी से कैसे प्यास बुझेगी और अगर प्यास भी माया है तो बुझाने की कोशिश करनी ही फिजूल है मैंने पूछा भोजन करते हैं उन्होंने कहा करता हूं तो बड़ी गड़बड़ बातें कर रहे हैं एक तरफ सब माया कहे चले जा रहे हैं और एक तरफ उसी माया के साथ जीना पड़ेगा 24 घंटे सांस लेनी पड़ेगी उसी माया से सिर खोलने खोजने पड़ेंगे उसी माया से मंदिर तीर्थ बनाने पड़ेंगे उसी माया से सब माया चलेगी और ऊपर से इंकार चलेगा तो जीवन में खंड हो जाएंगे जो आधार है वो अस्वीकृत हो जाएगा जो शिखर है स्वीकृत रह जाएगा और तब बेईमानी पैदा होगी और पाखंड पैदा होगा तब हिपोक्रेसी पैदा होगी अब तक हमने पृथ्वी पर जो संस्कृति खड़ी की है वह हिपोक्रेट वह सब पाखंडी क्योंकि उसने जीवन के पूरे सत्य को स्वीकार नहीं किया और जिस सत्य को अस्वीकार कर दिया है वह है आज एक महिला आई वो मुझसे पूछने लगी कि मुझे कुछ प्रश्न आपसे पूछने? मैंने कहा जरूर पूछ ले उन्होंने कहा कि मुझे ध्यान करना है क्या करूं मैंने कहा परमात्मा के प्रति समर्पण करें तो ध्यान आ जाएगा उन्होंने कहा कौन परमात्मा मैं तो स्वयं ब्रह्म हूं मैंने कहा जब स्वयं ब्रह्म है तो फिर पूछने किस आई है मेरे पास उन्होंने कहा बाकी तो सब मेरी समझ में आ गया है कि मैं ब्रह्म हूं यह समझ में आ गया लेकिन एक प्रश्न रह गया मैंने कहा ब्रह्म को भी प्रश्न रह जाता है। अब एक तरफ पकड़ा हुआ है कि मैं ब्रह्म हूं। और जिंदगी वहीं के वहीं खड़ी है जहां तब थी जब ब्रह्म नहीं थे जिंदगी के उलझाव वही है जिंदगी की परेशानी वही है जिंदगी के कष्ट वही हैं और यहां ब्रह्म होने का ख्याल भी पैदा हो गया तो हम आदमी को पागल करवा देंगे हमने आदमी को पागल करवा दिया अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग पागलखानों में बंद हैं अब ऐसा है कि पूरी पृथ्वी ही पागलखाना हो गई धीरे धीरे धीरे धीरे आदमी पागल होता चला गया हो ही जाएगा बिल्कुल स्वाभाविक है जैसा मैंने कहा कि उस ग्रह के लोग जिसकी मैंने कहानी कही अगर पैर के बल चलते हैं तो समझते हैं पाप हो रहा है और सिर के बल खड़े होते हैं तो समझते हैं पुण्य हो रहा है तो अगर वहां सारे लोग पागल होंगे हो गए हों तो आश्चर्य है हम सब भी उसी भांति पागल हुए जा रहे हैं हम सब पागल हो गए जीवन का कोई सत्य पूरा का पूरा स्वीकृत नहीं जैसा जीवन है वैसा नहीं हम काट काट के टुकड़ों में बांट के स्वीकार करते हैं और ऊपर के हिस्से को बचा लेते हैं और नीचे के हिस्से को इंकार कर देते हैं जबकि सब ऊपर के हिस्से नीचे के हिस्सों के सहारे खड़े होते हैं उन्हीं से पैदा होते हैं उन्हीं से विकसित होते हैं वे उन्हीं का विस्तार है उन्हीं का विकास है आदमी को उल्टा करने में इस बात ने बड़ा सहारा दिया मैं एक छोटी सी गुड़िया देखता था एक जापानी गुड़िया उसे फेंकिए तो कैसा ही फेंकिए वो सदा सीधी हो जाएगी एक भिक्षु हुआ बोधिधर्म वो बोधिधर्म के ऊपर ही पहली दफा वो गुड़िया बनी उस गुड़िया का नाम दारूमा बोधिधर्म का जापान में नाम है दारूमा वो एक हिंदू भारतीय भिक्षु था हिंदुस्तान से गया बोधि धर्म उसका जापानी नाम है दारूमा उस गुड़िया का नाम भी दारूमा डाल्स दारूमा गुड़िया उसे फेंके तो वो कैसा भी फेंके उसे वो सदा सीधी हो जाएगी उसके पेट में भजन है उस बजन की वजह से सिर सदा ऊपर आ जाता है मेरे पास कोई मित्र वो गुड़िया लाया था मैंने कहा गुड़िया तुम बहुत अच्छी लाए एक एक आदमी को यह गुड़िया दे दो क्योंकि आदमी उल्टी हालत में हो गया उसे कैसा ही फेंको वो कभी सीधा नहीं पड़ता हमेशा उल्टा पड़ता है शीर्षासन कर जाता है ये गुड़िया बहुत अद्भुत फिर मैंने पता लगाया कि गुड़िया बनाई क्यों गई तो वो वो जो आदमी था बोधि धर्म उसने ये कहा था कि आदमी ऐसा हो गया है कि कैसा भी पटको वो उल्टा ही गिरेगा वो कभी सीधा हो ही नहीं सकता और उस बोधि ने कहा था मैं एक सीधा आदमी हूं उसको तुम कैसा भी पटको मैं सीधा ही गिरूंगा क्योंकि मैं जीवन के उस राज को समझ गया कि जो नीचे है वो नीचे है और जो ऊपर है जो ऊपर है और मैंने नीचे को पूरा वजन दिया है। इसलिए ऊपर ऊपर का सदा आ जाता उसकी इस उस कहावत उसके इस कथन के अनुसार वो गुड़िया निर्मित की गई थी वो अपने अपने घर में एक गुड़िया आपको खरीद कर रख लेनी चाहिए और रोज सुबह घर से निकलने के पहले गुड़िया को फेंक के देख लेना चाहिए कि वह हर बार सीधी हो जाती है उसके सीधे होने का राज उसकी बेस जो है वो बजनी है उसकी बुनियाद जो है वो बजनी और उसका सिर जो है वो हल्का है हमारा सिर भारी है और बेस बिल्कुल ही बजनी नहीं हम कैसे भी गिरेंगे हम उल्टे गिरेंगे सिर के बल गिरेंगे इसलिए दूसरा सूत्र आपसे मैं कहना चाहता हूं आदमी का सिर भारी हो गया है आदमी ने सारे जीवन को खोपड़ी में निर्भर कर लिया और सब शरीर से खींच लिया सारा जीवन खोपड़ी में आ गया हाथ में अब कोई जीवन नहीं जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आपके हाथ से कोई प्रेम उसकी तरफ नहीं बहता सिर्फ आप सोचते हैं कि बड़े प्रेम से हाथ मिला रहे हैं लेकिन हाथ से कोई प्रेम बहता नहीं वस्तुता नहीं बहता सिर्फ विचार में रहता है कि आप प्रेम कर रहे हैं इसलिए हाथ मिला रहे हैं जब आप हाथ जोड़ते हैं तो आप कल्पना में सोचते हैं कि बड़ा आदर कर रहे हैं इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन हाथों से आदर की किरणें बाहर नहीं जाती सारे शरीर से जीवन सिकुड़ के खोपड़ी में बैठ गया है आदमी खोपड़ी में जी रहा है और इसलिए उल्टा होना अनिवार्य हो गया वो कैसा भी गिरेगा उल्टा हो जाएगा असल में वो उल्टा ही है गिरे या ना गिरे सिर बजनी है और सब हल्का हो गया इसलिए दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं जीवन पूरे शरीर पर बढ़ जाना चाहिए सम भागों में वितरित हो जाना चाहिए जीवन सिर में ही नहीं लेकिन हम सब काम सिर से कर रहे अगर हम प्रेम करते हैं तो भी हम अगर हम प्रेम करते हैं तो वो भी हम विचार के करते हैं अगर हम प्रेम करने जाते हैं तो भी हम पता लगा लेते हैं कि जिससे प्रेम कर रहे हैं वो हिंदू तो है ना मुसलमान तो नहीं अब हृदय के जगत में ना कोई हिंदू होता ना कोई मुसलमान होता हम प्रेम करते हैं तो हम पता लगा लेते हैं कि पैसा कुछ पास में है या नहीं अब हृदय को पैसे से कोई संबंध नहीं लेकिन खोपड़ी पैसे का हिसाब रखना चाहती है वो पक्का पता लगा लेना चाहती है कि इतना पैसे का इंजाम है हिंदू है मुसलमान है क्या है क्या नहीं वो सारा पता हो जाना चाहिए अब तो अमेरिका में उन्होंने कंप्यूटर्स बनाए हुए हैं कि एक लड़का और एक लड़की अगर विवाह करना चाहते हैं तो वो दोनों अपनी अपने संबंध में जानकारी कंप्यूटर में डाल दें और कंप्यूटर उन्हें खबर दे देगा कि प्रे करो या ना करो विवाह करो या न करो क्योंकि कंप्यूटर हिसाब लगा के बता देगा कि ठीक रहेगा कि नहीं ये आखिरी बुद्धि की दौड़ है जहां हम विचार से मशीन से यह तय करवाएंगे कि हमें प्रेम करना है या नहीं करना कंप्यूटर बता देगा कि तुम दोनों के बीच तालमेल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यह ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा हम प्रेम भी विचार करके ही कर सकते हैं हद हो गई प्रेम का विचार से कोई संबंध नहीं सच तो यह है कि हमने जीवन के बहुत से हिस्सों को खींचकर सिर्फ खोपड़ी में केंद्रित कर लिया इसलिए हमारी खोपड़ी बहुत भारी हो गई रोज भारी होती चली जा रही छोटे बच्चों से अगर चित्र बनवाएं तो वे बहुत अद्भुत चित्र बनाते हैं वो आदमी का सच्चा चित्र बड़े बड़े चित्रकार भी नहीं बनाते छोटे बच्चे से अगर चित्र बनवाएं तो वो खोपड़ी बहुत बड़ी बनाएगा और टांगे वगैरह छोटी लकीरों की तरह खींच देगा हाथ लगा देगा खोपड़ी बहुत भारी बनाए ऐसा मालूम होता है कि बच्चों को कुछ समझ आ गई है कि आदमी की असली तस्वीर क्या है अगर हम भी अपनी जिंदगी में खोजने जाएंगे तो आप किस अंग से जिए हैं आप पूरे जिए हैं पूरे शरीर से या सिर्फ विचार से जीने की कोशिश की पिता के पैर दबाते उसमें भी प्रेम और हृदय नहीं उसमें भी यह सोच के कि पिता हैं, इसलिए कर्तव्य है पैर दबाने चाहिए बुद्धि कहती है कर्तव्य है इसलिए मां की सेवा कर दो हृदय कर्तव्य जानता ही नहीं क्योंकि कर्तव्य बहुत बेहुदा शब्द है जहां ड्यूटी है वहां प्रेम है ही नहीं जिस आदमी ने भी कहा कि ये मेरी ड्यूटी है मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं पिता के पैर दबा रहा हूं उस आदमी ने कभी पिता को प्रेम किया ही नहीं वो बुद्धि से हिसाब लगा रहा है कि चूंकि इस आदमी ने हमको पैदा किया इसलिए हमें इस आदमी के पैर दबाने ये हिसाब की बात ये गणित की बात इस स्त्री ने हमें पैदा किया और नौ महीने पेट में रखा है इसलिए हम इसके बुढ़ापे में सहायता कर रहे हैं और न केवल ये ये बेटा ऐसा कर रहा है मां भी अपने बेटे से यह कह रही कि मैंने तुझे नौ महीने पेट में रखा मैंने तुझे इतना बड़ा किया और अब तू मेरी सेवा नहीं कर रहा वो भी गणित बता रही वो भी गणित फैला रही वो भी हृदय की बात नहीं है हृदय गणित जानता ही नहीं हम पूरी जिंदगी गणित से जी रहे सारी जिंदगी सिकुड़ के खोपड़ी के भीतर आ गई है इसलिए खोपड़ी बजनी हो गई अब मेरे पास लोग आते हैं वे कहते हैं हम बहुत आसान थे अब उनकी अशांति का कुल कारण इतना है कि जीवन जो कि फैला हुआ होना चाहिए पूरे व्यक्तित्व में वो सिकुड़ के एक जगह आ जाए तो अशांति हो ही जाएगी अब लोग कहते हैं हम बहुत टेंस चित्त बहुत तनाव से भरा है कैसे हल्के हो जाएं वे हल्के कैसे होंगे और वे कहते हैं कि चित्त तनाव से भरा है इसलिए हम गीता पढ़ रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं फल गुरु के पास जा रहे हैं ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ये हिसाब लगा रहे हैं और चित्त को भारी करते चले जा रहे हैं क्योंकि चित्त भारी इसलिए है कि हमने सब जीवन को सिकोड़ के वहां अंदर बंद कर लिया अभी मेरे पास एक परिवार में मैं ठहरा उस परिवार के पिता की मृत्यु हो गई अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हुई घर के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं लड़कियां यूरोप पढ़ के आई हैं, सब लड़के बाहर पढ़े कोई डॉक्टर है कोई वकील है कोई कुछ और है कोई कुछ और है लड़कियां बहुएं भी सब पढ़ी लिखी है वे कोई रोय नहीं पिता के मर जाने के बाद क्योंकि उन्होंने कहा रोना असोभन है असंस्कृत है ग्रामीण है ये कोई धन की बात नहीं अब जो मर गया मर गया रोने की क्या बात है जो घर में ज्ञानी है उन्होंने कहा कि मरी जाते हैं जो और ज्यादा ज्ञानी है उन्होंने कहा आत्मा तो अमर है रोने की कोई जरूरत नहीं अब उन्होंने सबने अपने रोने को रोक लिया मैं उनके घर में गया तो मैंने देखा कि वहां बड़ा तनाव है उस घर की एक बहु ने मुझे कहा कि हम बड़ी परेशानी में पड़े हुए मन रोने का होता है लेकिन बुद्धि कहती रोने से क्या फायदा मन तो रोने का होता है लेकिन बुद्धि कहती कि क्या बेहूदी बात रोने से क्या होगा मरा हुआ आदमी वापस लौट सकता है मरा हुआ तो वापस नहीं लौटेगा रोने से क्या फायदा है बुद्धि रोक रही रोने भी नहीं दे रही अब वो आंसू भीतर घने हो गए अब प्राण संकट में पड़ गए जो काम हृदय से होना था वो बुद्धि से लिया जा रहा है बुद्धि हो जाएगी और कठिनाई में डाल देगी आंसू इकट्ठे हो जाएंगे और कोई दूसरा बहाना लेकर निकलना चाहेंगे क्योंकि वो भर गए हैं उन्हें निकलना जरूरी है जब बादल भर जाए तो उसका बरसना जरूरी है। जब आंसू भर जाए तो उनका निकल जाना जरूरी है। लेकिन बुद्धि अटकाव डाल रही वो कहती है कि रोने से क्या होगा मैंने उस स्त्री को एक कहानी सुनाई मैंने कहा उसे कि एक फकीर था उसका गुरु मर गया और उस फकीर के संबंध में यह ख्याल था कि वह परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया जब उसका गुरु मर गया तो लाखों लोग देखने आए वो फकीर अपने द्वार पर बैठ के छाती पीट कर रो रहा था उसकी आंखों से आंसुओं की धाल लगी थी लोगों ने उससे कहा कि आप और रो रहे हैं हम तो सोचते थे आप परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए उस फकीर ने कहा कि परम ज्ञान में रोना नहीं होता ये तुमसे किसने कहा और अगर परम ज्ञान में रोना ना होता हो तो हम परम ज्ञान छोड़ते हैं लेकिन रोना नहीं छोड़ सकते ऐसे परम ज्ञान से हम हाथ जोड़ते हैं जिसमें रोना भी संभव ना हो उन्होंने कहा कि कुछ तो ख्याल रखो लोग क्या सोचेंगे लोग सोचते थे तुमने पता लगा लिया कि आत्मा अमर है अब तुम रो रहे हो तुम तो खुद भी कहते थे कि आत्मा अमर है रोना व्यर्थ है तो उस फकीर ने कहा मैं आत्मा के लिए रो ही नहीं रहा मैं तो शरीर के लिए रो रहा हूं जो अब दोबारा कभी नहीं आएगा वो शरीर भी बड़ा प्यारा था मैं तो उसके लिए रो रहा हूं उन्होंने कहा पागल हो गए शरीर के लिए रोते हो शरीर के लिए क्या रोना उस फकीर ने कहा कि मैं कोई हिसाब लगा के नहीं रो रहा हूं रोना आ रहा है और मैं रो रहा हूं और मैं हिसाब लगाने से इंकार करता हूं लेकिन हम सबने हिसाब लगा लिया, हम हंसते हैं तो हिसाब लगा के हंसते हैं और कितने इंच हंसना है किस मौके पर उसका हम हिसाब रखते हैं। कितना रोना है उसका भी हिसाब रखते कब रोना है कब नहीं रोना उसका हिसाब लगा रखते क्या हमने सारा का सारा सिर पर ही नहीं थोप दिया जो कि सारे व्यक्तित्व का हिस्सा था वो सब सिर में आ गया अभी मैं एक किताब देख रहा था एक बहुत समझदार आदमी ने लेकिन बड़े ना समझ क्योंकि समझदारों से ज्यादा ना समझ बहुत मुश्किल है खोजना आदमी एक समझदार आदमी ने वो किताब लिखी उसने ये लिखा है कि एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि लोगों को फुर्सत नहीं है कि लोग व्यायाम कर सके तो उसने एक बहुत अच्छी तरकीब बताई उसने तरकीब यह बताई है कि आंख बंद करके लेट जाओ और कल्पना करो कि तेजी से दौड़ रहे हो दौड़ो मत सिर्फ आंख बंद करके कल्पना करो कि तेजी से दौड़ रहे हो इतने तेजी से दौड़ो कि पसीना निकलना शुरू हो जाए और दौड़ते रहो दौड़ते रहो लेट रहो कुर्सी पर और दौड़ते रहो उसका दावा है यह कि एक्सरसाइज हो जाएगी एक्सरसाइज हो जाएगी शरीर की नहीं लेकिन खोपड़ी की हो जाएगी और जरूरत है शरीर की एक्सरसाइज की खोपड़ी की एक्सरसाइज वैसे ही काफी हो रही उसकी जरा एक्सरसाइज कम हो इसकी जरूरत हमने सारे व्यक्तित्व को सिकोड़ के एक बिंदु पर ले आए हैं पूरा शरीर हमें करीब करीब फिजूल हो गया है इसलिए आप ख्याल करें अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पैर काट डालें तो आप कट जाएंगे आप कहेंगे नहीं पैर के कटने से मैं नहीं कटूंगा हाथ काट डालें आप कट जाएंगे आप कहेंगे नहीं हाथ के काटने से मैं नहीं कटूंगा लेकिन कोई कहे आपका सिर काट डालें तो आप कहेंगे फिर तो मैं कट जाऊंगा ऐसा मालूम होता है कि केंद्र आपने सिर्फ सिर में बना लिया है अपना सारा बींग सारी आत्मा सिर में ही इकट्ठी हो गई बाकी ये पूरा का पूरा व्यक्तित्व निर्जीव हो गया इसमें कोई आत्मा नहीं रह गई पैर कटने से नहीं कटते हैं आप लेकिन सिर कटने से कट जाते आदमी उल्टा हो गया है सिर पर भार पड़ने की वजह से आदमी शीर्षासन कर लिया है और हम रोज ये भार बढ़ाए चले जा रहे हैं बच्चों को हम स्कूल में भेजते हैं तो सिर्फ सिर उनका भारी करके वे वापिस लौट आते उन्हें और कुछ भी सीखने को नहीं मिल पाता नवे वहां प्रेम करना सीखते हैं नवे वे वहां क्रोध करना सीखते हैं नवे जिंदगी के कोई और राज सीखते हैं वे सिर्फ सिर को भारी करके वहां से वापिस लौटाते हैं वे उतना सीख लेते हैं जो सिर में भरा जा सके और उनके दिमाग कंप्यूटर की मशीनें हो जाते हैं और वह वापिस लौटाते सब शरीर का खून सिकुड़ के सिर में चला जाता है सब शरीर की ताकत सिकुड़ के सिर में चली जाती है और सब तरफ से ताकत खींच जाए तो सारा व्यक्तित्व अपंग और कुरूप हो जाता है क्या आपको ख्याल है जब आप खाना खाते हैं तो आपको नींद क्यों आने लगती सिर्फ इसीलिए नींद आने लगती कि खाना खाते ही शरीर की ताकत की जरूरत पेट को हो जाती पेट सारी शक्ति को अपने पास बुला लेता है इसलिए सिर सोने की हालत में आ जाता है क्योंकि अगर सिर जगा रहे तो वह अपना काम जारी रखेगा इसलिए जब की आने लगती है जब की आने का मतलब यह है कि पे, पेट ये कह रहा है कि सिर तुम अपना काम बंद कर दो हमें पाचन का काम पूरा कर लेने दो इसलिए खाना खाने के बाद आपको नींद मालूम पड़ती उस नींद मालूम पड़ने का कुल कारण इतना है कि शक्ति सीमित है और पेट को जरूरत है अभी सिर को जरूरत नहीं है लेकिन हम हम खाना खाने के बाद भी सिर से ही काम लिए चले जाते हैं और अब तो सोना भी बहुत मुश्किल है सोने में भी हम सिर से काम लिए चले जाते हैं रात भर सिर से काम चल रहा है सिर से काम चल रहा है सब अस्त व्यस्त हो गया है मैंने सुना है एक वैज्ञानिक कुछ प्रयोग कर रहा था वो एक बिल्ली को उसने खाना दिया है और खाना देने के बाद एक्सरे की मशीन लगा के वो उस बिल्ली को देख रहा है उसके पेट में क्या हो रहा है खाना भीतर गया है रस छूटे हैं खाने को पचाने का काम शुरू हो गया है तभी उसने एक कुत्ते को भी कमरे में ले आया कुत्ते को देखते से बिल्ली का मस्तिष्क भारी हो गया क्योंकि कुत्ते को देखना पेट से तो हो नहीं सकता कुत्ते को देखना तो होता है सिर से उसका सिर भारी हो गया बिल्ली सिकुड़ गई उसके पेट की सब आंतें सिकुड़ गई और उन्होंने रस छोड़ना बंद कर दिया भोजन पड़ा रह गया क्योंकि अभी अब भोजन करने की सुविधा शरीर को ना रही अब शरीर की सारी शक्ति सिर में चली गई कुत्ता मौजूद है कोई भी खतरा हो सकता है कुत्ते को एक मिनट के बाद हटा लिया गया लेकिन बिल्ली के पेट को वापिस सक्रिय होने में छह घंटे लग गए तब तक भोजन पूरा ठंडा हो गए तब रस छूटे तो उसको पचाने में असमर्थ हो गए इस बिल्ली के साथ निरंतर तीन महीने तक ऐसा किया गया उसके पेट में अल्सर हो गए हो ही जाएंगे भोजन जब ठंडा हो जाएगा और न पचाया जाएगा और रस बेवक्त छूटेंगे तो पेट में घाव हो जाएंगे अब बिल्ली को अल्सर पैदा हो गए क्योंकि उसका मस्तिष्क पूरे वक्त तनावग्रस्त हो गया अगर हमारे सारे पेट अलसर से भर गए हैं और हजार तरह की बीमारियों से हजार तरह की बीमारियों में 90 प्रतिशत कारण तो यह है कि मस्तिष्क पूरी शक्ति खींच लिए ले रहा है वो कोई ताकत छोड़ते ही नहीं वो शरीर के किसी हिस्से के लिए कोई ताकत नहीं छोड़ रहा है वो जीवन के किसी दूसरे आयाम में शक्ति को जाने ही नहीं दे रहा है सारी शक्ति वहीं खींच ली गई सिर भारी ना होगा तो और क्या होगा सिर भारी हो जाएगा तो आदमी का व्यक्तित्व उल्टा हो जाएगा हमें जिंदगी को कुछ और शिक्षण भी देने चाहिए जो सिर पर ही केंद्रित न करते हों हमें कुछ और बातें भी सीखनी चाहिए जो शरीर में व्यक्तित्व को बांटती हों सब अंगों में पहुंचा देती हों आत्मा सिर में ही न रह जाए कणकण में हो जानी चाहिए रोए रोए में आत्मा प्रविष्ट हो जानी चाहिए और अगर किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में आत्मा प्रविष्ट हो जाए तो उसका हाथ भी छूएंगे तो आत्मा का पता चलेगा उसका पैर भी छूएंगे तो आत्मा का पता चलेगा उसके पूरे शरीर के अनु अनु में उसकी आत्मा का फैलाव होगा उसकी आत्मा सिकुड़ नहीं गई होगी और तब वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं पैर नहीं हूं मैं सिर हूं वो कहेगा मैं ये सब हूं सब का जोड़ मैं और इस पूरे जोड़ को वो जिएगा लेकिन हम ऐसा कभी नहीं दिए कभी आपने ख्याल किया कि आप अपना पैर धो रहे हैं तो आपने पैर को इस तरह धोया हो कि पैर में भी कोई आत्मा है कभी आप हाथ धो रहे हैं पानी से तो कभी आपने पानी का पूरा आनंद हाथों को लेने दिया है? नहीं जब आप हाथ धो रहे हैं पानी से तो हाथों को कोई आनंद मिलने का सवाल नहीं तब भी आपकी खोपड़ी अपना काम कर रही है हाथ तो मशीन की तरह धुल जाएंगे और आप हट जाएंगे कभी आपने स्नान करते वक्त पूरे शरीर को आनंद लेने दिया न कहा फुर्सत है पूरे शरीर को धो डालेंगे किसी तरह पानी गिर जाएगा उसके ऊपर साबुन भी लगेगी साबुन भी बह जाएगी और आप अपनी खोपड़ी से पूरे वक्त काम करते रहेंगे आप स्नान करके लौट आएंगे लेकिन शरीर स्नान के आनंद को अनुभव नहीं कर पाएगा कल जरा प्रयोग करके देखें। जब स्नान कर रहे हो तब पूरे शरीर को पानी के स्पर्श का आनंद लेने दें। और पानी की ताजगी को पूरे शरीर को छूने दें शरीर के रोए रोए को स्नान करने दें और कृपा करके थोड़ी देर को खोपड़ी के लिए छुट्टी दे दें थोड़ी देर के लिए पूरे शरीर में फैल जाए और खोपड़ी से कहें तुम्ही नहीं हो यह पूरा शरीर में हो इस पूरे शरीर में मैं हूं और तब आप नहाने से एक नई ताजगी लेकर निकलेंगे जो आप कभी लेके नहीं निकले जब भोजन करें तब पूरे शरीर को भोजन का आनंद लेने दें और जब घूमने जाएं तो पूरे शरीर को हवाओं का आनंद लेने दें और जब किसी को प्रेम करें तो उसके पूरे शरीर को अपने हृदय से लगा लें पूरे शरीर को जीने की कोशिश करें सिर्फ खोपड़ी में मत जिए शरीर का पुनर्जन्म जरूरी है शरीर हमारा बिल्कुल ही समाप्त हो गया एक हिस्सा भर जी रहा है और इसलिए सारा तनाव वहां इकट्ठा हो गया है और इस इस तरह के तनाव हो गए हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते जहां जहां से हमने जीना बंद कर दिया है सिर को ही वो जीने का काम करना पड़ रहा है आदमी की सारी सेक्सुअलिटी सारी कामुकता सिर में चली गई जो बड़ी बेहूदी बात अगर जानवरों से हमारी कभी बातचीत हो सके तो वो बड़े हैरान होंगे वो कहेंगे कि क्या मामला है सब कुछ सिकुड़ के सिर में आ गया है एक आदमी की काम वासना भी सिर में आ गई भोजन भी सिर में आ गया जब आप भोजन करते हैं तब आपको उतना रस नहीं आता जितना आप कुर्सी पर बैठ के भोजन करने का विचार करते हैं तब आता। कभी आपने इसका फर्क ख्याल किया जिस मित्र से मिलने के लिए आप इतने आतुर होते हैं उससे मिलकर उतना आनंद नहीं आता जितना मिलने का विचार करने से आनंद आता ये तो बड़ी अजीब बात जिस स्त्री को आप प्रेम करते हैं जितना इस आशा में कि कभी वो मिल जाए इसकी कल्पना और विचार करने में जितना आनंद आता है वो स्त्री मिल जाए तो एकदम सब फीका हो जाता है फिर वो आनंद नहीं आता क्या बात है? जीना कम आनंदपूर्ण और विचार करना ज्यादा आनंदपूर्ण हो गया है इसे देखेंगे तो ख्याल में आ जाएगी ये बात एक बड़ी लंबी कार को गुजरते हुए आप देखते हैं और आपके मन को कितना आनंद आता है कि कभी ये कार मिल जाए तो कितना आनंद इतना हो जाऊंगा और मन में कितनी बार ये कार में आप बैठ लिए मन में क्योंकि उस असली कार में जो आदमी बैठे हैं उनको उसमें बैठने में कोई आनंद आ ही नहीं रहा और कल अगर आप भी बैठ गए तो आपको भी आने वाला नहीं है क्योंकि जिंदगी से हमने आनंद लेना बंद कर दिया हम सिर्फ विचार करने में ही आनंद लेते हैं इसलिए जिन चीजों में हमें निरंतर विचार ही करना पड़ता है और जो हमें कभी मिलती ही नहीं उनमें हम ज्यादा आनंद लेते हैं और जो हमें मिल जाती है उनमें हमारा आनंद बहुत मुश्किल हो जाता मैंने सुना है एक पागलखाने में दो पागल बंद थे दोनों मित्र थे दोनों एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उनका एक दूसरा प्रोफेसर मित्र उन्हें देखने पागलखाने गया एक कोठरी के पास पहुंचकर उसने पागलखाने के सुप्रिंटेंडेंट से पूछा कि इसके पागल हो जाने का कारण क्या है इस मेरे मित्र का मैं दो साल देश के बाहर गया था ये पागल क्यों हो गया तो उसने कहा बड़ी अजीब बात ये यह एक स्त्री को पाना चाहता था और नहीं पा सका इसलिए पागल हो गया लेकिन वो बड़ा आनंदित था उसने अपनी दीवारों पर कोयले से उस स्त्री के चित्र बना रखे थे वो एक तस्वीर अपनी छाती से लगाए हुए बैठा था और बड़ा प्रसन्न था और गीत गुनगुना रहा था उस पागल के सुप्रिटेंडन ने कहा कि यह स्त्री इसको मिल नहीं सकी इसलिए यह पागल हो गया लेकिन उसके मित्र ने कहा लेकिन प्रसन्न बहुत है उसने प्रसन्न इसीलिए है कि वो मिल नहीं सकी दूसरे कटघरे में ले गया वहां दूसरा मित्र बंद था सुप्रिंटेंडेंट से उसने पूछा आने वाले मित्र ने ये क्यों पागल हो गए तो उसने कहा और हैरानी की बात है जो स्त्री उसको नहीं मिल सकी वो इनको मिल गई और ये इसलिए पागल हो गए लेकिन वो सिर के बाल लौच रहे थे और सिंचों से सिर मार रहे थे एक को वही स्त्री नहीं मिल पाई इसलिए पागल हो गए हैं लेकिन उनके पागलपन में भी एक रस और आनंद है क्योंकि अभी भी वो कल्पना में उस स्त्री से मिलते रहते अभी भी विचार में वो मिल रहे हैं चित्र उसका छाती से लगाए हुए जिन्हें प्रेमिकाएं नहीं मिल पाती इस पागल दुनिया में बेबड़े धन्य भागी हैं और जिन्हें प्रेमिकाएं मिल जाती हैं इस पागल दुनिया में उनकी मुसीबत का कोई ठिकाना नहीं वो अपने बाल लौच रहे हैं क्योंकि उनको वो स्त्री मिल गई अब कल्पना और विचार करने को भी कुछ ना बचा कैसी अजीब सी बात है कि जीवन इतना दुखद और विचार इतना सुखद होना उल्टा चाहिए विचार फीका होना चाहिए जिंदगी घनी और सघन होनी चाहिए लेकिन हो ऐसा गया है कि आप सोचते हैं वो ज्यादा आनंदपूर्ण मालूम पड़ता है एक होटल में भागे चले जा रहे हैं ये खाना खाऊंगा ये खाना खाऊंगा तब आप बड़े आनंदित मालूम पड़ते हैं लेकिन खाने खाने की टेबल पर बैठ के आपके चेहरे से सब आनंद उड़ जाते है। हो सकता है उस वक्त भी आप कल किसी दूसरे होटल में खाना खाएंगे उसके विचार में आनंद ले रहे हो लेकिन वो जो आप खाना खा रहे हैं वहां आनंद विदा हो गया अभी मेरे साथ कुछ मित्र कश्मीर गए थे उनमें से एक से मैंने कहा क्योंकि बहुत बार उन्होंने कहा वो राजधानी में रहते हैं बहुत बार वो मुझसे कहते थे कि आपके साथ चलना है पहाड़ पर पहलगांव चलना है डल झील पर चलना है कश्मीर चलना है बड़ा आनंद आएगा और जब भी वे बातें करते थे तब उनकी आंखों में एक आनंद की झलक आ जाती थी बीस दिन वे मेरे साथ वहां थे ठेठ डल झील पर लेकिन मैंने डल झील की कोई झलक उनकी आंख में देखी नहीं बीस दिन पहलगा मेरे साथ थे लेकिन मैंने पहलगा कोई सौंदर्य उनको छुआ हो ये नहीं देखा 20 दिन बाद में वापस लौट के जब दिल्ली आ गए तब दिल्ली आकर उन्होंने कहा कि बड़ी सुंदर जगह थी बड़ा आनंद आया कहा कि मुझे हैरान मत करो क्योंकि 20 दिन तुम्हारे साथ था मैंने कभी एक बार नहीं सुना कि तुमने एक बार कहा हो किसी वृक्ष के पास जाके तुमने उसे गले बैठ लिया हो कि तुमने किसी वृक्ष की पीड़ को हाथ फेर के स्पर्श किया हो कि तुम किसी पत्थर के पास दोस्ती किए हो कि तुम किसी झरने में हाथ या पैर डाल के थोड़ी देर बैठ गए हो मैंने तो अनुभव ही नहीं किया कि तुम वहां कभी थोड़ा भी रस लिए हो हां पहले तुम जरूर रस लेते थे अब तुम फिर कह रहे हो कि वहां बड़ा आनंद क्या हम सबकी जिंदगी में यह नहीं घट रहा है हम सबकी जिंदगी में यह घट रहा है और उसका कारण कुल इतना है कि हमने सिर से जीना शुरू कर दिया है पूरे शरीर और पूरे व्यक्तित्व तो पूरी आत्मा से नहीं आदमी उल्टा हो गया सारी मनुष्यता उल्टी हो गई अगर इस मनुष्यता को ठीक करना है तो इस पर सबसे बड़ी करुणा यह होगी कि हम आदमी को सीधा होने में सहयोगी बने तो। सबसे बड़ी क्रांति यह होगी कि आदमी सिर से न जिए पूरे शरीर और पूरे व्यक्तित्व से जीने लगे उसका जीवन सब तरफ फैल जाए हमें अंदाज भी नहीं है हमें ख्याल भी नहीं है कि हमने किस तरह रोक ली है चीजें क्या आपको पता है एक अंधे आदमी का एक अंधा आदमी कान से जिस भांति सुनता है आपने कभी उस भांति सुना है आपने कभी नहीं सुना लेकिन कान आपके पास भी उतना ही शक्तिवान है जितना अंधे के पास लेकिन अंधा कान से बहुत सुनता है मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था रात का वक्त था कोई 12 बजे ट्रेन में सवार हुआ ऊपर की बर्थ पे कौन है मैंने देखा नहीं नीचे की बर्थ पे बिस्तर लगा के लेटने जा रहा था कि ऊपर से किसी ने झांक के मेरा नाम लिया और कहा आप वही तो नहीं है तो मैंने कहा मैं वही हूँ आप पहचानते हैं लाइट जलाकर देखा तो ऊपर एक अंधा आदमी है मैंने कहा आप मुझे पहचाने कैसे उन्होंने कहा कि वर्ष पहले एक बार आपको सुना था आपकी आवाज ख्याल में रह गई आप कुली से बात कर रहे थे तब मुझे लगा कि आप ही होने चाहिए छह साल पहले सुनी हुई आवाज उन्होंने कहा मैं तो अंधा आदमी हूं तो मैं तो आवाज से ही जीता हूं आवाज ही मेरी पहचान है आंखें तो नहीं है तो कान से ही आंख का काम लेता हूँ पैरों को भी मैं पहचानने लगता हूँ कि कौन आ रहा है पदचाप चाप सुन के मैं पहचान लेता हूँ कि घर में कौन आ रहा है तो घर से कौन जा रहा है बाहर ये भी मैं जान लेता हूँ क्योंकि सबके पैरों की चाप अलग है कभी ख्याल किया आपने व्यक्तित्व तो इतना अद्भुत है कि दो आदमी एक जैसे पैर की आवाज भी नहीं करते हर आदमी के पैर की आवाज अलग है रिदम अलग है और हर आदमी के दो पैर का गैप अलग है और हर आदमी के पैर की आवाज का फासला अलग है गीत अलग सब अलग दो आदमी एक साथ चलते भी नहीं उस अंध्या आदमी ने मुझे कहा कि मुझे तो पैर की आवाज से भी पता चल जाता है घर के बाहर कौन जा रहा है घर के भीतर कौन आ रहा है इतना ही अद्भुत कान हमारे पास भी है लेकिन हमारे कान को यह कुछ पता नहीं चलता हमने कान का उपयोग ही नहीं किया अगर हम सारे कान का उपयोग कर सकें तो जीवन का संगीत हमें परमात्मा की खबर लाएगा लेकिन संगीत का हमें अनुभव नहीं हो सकता क्योंकि कान का हमने कोई उपयोग नहीं किया और कान का हमें कोई शिक्षण नहीं दिया गया कभी कि कान का शिक्षण दिया जाता है हम में से बहुत कम लोगों को नाक से सुगंध आती जब मैं ऐसा कहता हूं तो आप कहेंगे गलत कहते हैं हम सबको सुगंध आती लेकिन आपने ख्याल किया आपको सुगंधाती जब तक कि बहुत तेज ना हो इसलिए फ्रेंच परफ्यूम है और दूसरे परफ्यूम है जिसकी नाक को ठीक से सुगंध आती है उसे वो बहुत घबराने वाली मालूम पड़ सकती क्योंकि वो इतनी आक्रमक और इतनी हिंसक और इतनी तेज लेकिन उनका भी हमें पता नहीं चलता उनको भी डाल के थोड़ा सा मालूम पड़ता है कि हां कुछ है कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन क्या हमें एक दूसरे के शरीर का भी गंध का बोध होता है एक एक आदमी के शरीर में गंध है और एक एक आदमी के शरीर की गंध का अपना अर्थ अपनी लय एक एक आदमी के शरीर की गंध की अपनी खूबियां और कुछ मनोवैज्ञानिक तो यह कहते हैं कि जिन दो व्यक्तियों ने विवाह किया हो अगर उनकी गंध मेल ना खाती हो तो चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो वो जिंदगी में कभी भी मेल ना खा पाएंगे उनकी गंध कहीं गहरे में मेल खाती हो तभी वो मेल खा पाएंगे अन्यथा मेल खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन हमें गंध का कोई पता नहीं चलता हमें गंध का कोई शिक्षण नहीं दिया गया हमें स्पर्श का कोई पता नहीं चलता हेलेन लर सारी दुनिया में घूमी वो लोगों के चेहरों पर हाथ लगा के देखती थी वो नेहरू को मिलने आई तो उसने उनके चेहरे को हाथ थी देखा दोनों हाथ से उनके उनके उसके सेहरू के चेहरे को छुआ उनकी नाक को उनकी आंख को उनके चेहरे को और हेलेन केलर ने कहा कि मैंने इतने सुंदर आदमी बहुत कम देखे किसी ने पूछा कि तुमने देखा कैसे पहचानी कैसे तो उसने कहा कि नेहरू के चेहरे पर हाथ फेरते वक्त ठीक मुझे वैसा ही लगा जैसे यूनान में संगमरमर की मूर्तियों पर फेरते वक्त लगा ठीक वही जैसे संगमरमर की मूर्ति का चेहरा हो उतनी ही रहस्यपूर्ण उतनी ही सौंदर्य से भरी हुई वही कटाव वही तेजी हेलेन केला ने कहा कि नेहरू बहुत तेज आदमी होंगे उनके नाक के स्पर्श उनके चेहरे के स्पर्श से मुझे लगा कि बहुत तेज आदमी होंगे हम किसी के स्पर्श से ऐसा पता लगा सकते हैं हाथ में हमारे भी वही ताकत लेकिन हेलन केलर के पास आंख नहीं है कान नहीं है कुछ भी नहीं है दूसरी इंद्रियां तो हाथ से ही उसने सारा काम लिया और उसका हाथ बहुत संवेदनशील हो गया वहां वह पहचानने लगा है उसकी उंगलियां भी स्पर्श से वो जानने लगी जो आंख जान सकती इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि हमारा पूरा शरीर इतना संवेदनशील यंत्र है कि अगर हम पूरे शरीर से जीने की कोशिश करें तो हमें आनंद के न मालूम कितने लोगों का उद्घाटन हो जाए तब हमें गंध से भी परमात्मा का आगमन मालूम पड़े और तब हमें ध्वनि से भी परमात्मा का आगमन मालूम पड़े और तब किसी के स्पर्श से भी परमात्मा का आनंद अनुभव पड़े लेकिन अभी हमें नहीं पड़ता इसलिए तो हम अपने ज्ञानियों को कहते हैं दृष्टा सियर्स विजनरीज हम अपने फिलोसॉफी को इस मुल्क में कहते हैं दर्शन ये आंख केंद्रित लोगों के ख्याल है हम अगर ऐसा कहें किसी किसी ज्ञानी को अगर हम कहें श्रोता तो कोई नहीं मानेगा तो कहेगा दृष्टा कही श्रोता का क्या मतलब होता है दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला और अगर हम किसी ज्ञानी को कहें स्पर्श करने वाला तो हम कहेंगे क्या बातें करते हैं आप लेकिन हमने आंख केंद्रित बना ली है संस्कृति वो खोपड़ी में भीतर विचार केंद्रित हो गए हैं और विचारों का द्वार आंख बन गई आंख से जी रहे हैं खोपड़ी में जी रहे हैं और सारे व्यक्तित्व से सारा जीवन सिकुड़ के ऊपर आ गया है। और हम कहीं भी नहीं जी रहे इसलिए तो हमें जीवन का पूरा संपर्क भी नहीं हो पाता और जीवन के आनंद के कितने द्वार हो सकते हैं वो भी हमें पता नहीं कर पाते धार्मिक व्यक्ति में उसको कहता हूं जो समग्र रूप से जी रहा है टोटली जीरा है जो जीवन के सब अंगों से पूरी तरह जी रहा है वही व्यक्ति परमात्मा का अनुभव कर पाएगा अंश में जीने वाला अनुभव नहीं कर पाएगा उसके कारण है समझ लें कि मैं एक बहुत बड़े मकान में एक छोटे से क्षेत्र से देखूं, तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा कोई एक द्वार का कोना किसी दीवार का एक हिस्सा कोई चित्र का एक छोटा सा टुकड़ा किसी फोटू का एक कोई कोना लेकिन मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा मुझे तो कमरे के भीतर जाके पूरा देखना पड़ेगा तभी मैं पूरे कमरे से परिचित हो पाऊंगा हम परमात्मा से परिचित नहीं हो पाते क्योंकि हम पूरे जीवन से देख नहीं पाते हम देखते हैं छोटे छोटे टुकड़ों से और वो टुकड़े इतने भारग्रस्त हो जाते हैं कि उनका भी देखना मुश्किल हो जाता है सिर का काम है थोड़ा बहुत अगर मेरे पैर चलते हैं मुझे आपके घर तक आना है तो पैर से चल के आऊंगा फिर मैं घर बैठ जाऊंगा तो फिर पैर नहीं चलाऊंगा लेकिन अगर मैं घर बैठ के भी पैर चलाता रहूं 24 घंटे तो फिर जिस दिन मुझे आपके घर जाना है पैर जवाब दे देंगे फिर मैं आपके घर न पहुंच पाऊंगा क्योंकि पैर 24 घंटे चलेंगे तो फिर बिल्कुल ना चल सकेंगे 24 घंटे पैर चलाए आपने तो पैर फिर बिल्कुल ना चल सकेंगे पैर चल सकते हैं क्योंकि विश्राम भी करते हैं लेकिन मस्तिष्क विश्राम ही नहीं कर रहा वह सब काम उसी पर पड़ गया है पैर का काम भी वही कर रहा है प्रेम का काम भी वही कर रहा है रोने का काम भी हंसने का काम भी विचार का काम भी सेक्स का काम भी धर्म का काम भी प्रार्थना भगवान दुकान बाजार सब वही कर रहा है उसे विश्राम नहीं जरा चरा इसका परिणाम ये हुआ है कि वो कुछ भी करने में असमर्थ हो गया वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा सब एक मैस हो गया सब एक पागलपन सब गड्ढम अनार हो गई भीतर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा सब अस्त हो गया है ये भार आदमी को उल्टा कर दिया है तो जब मैंने आदमी को करीब से देखा तो मुझे लगा यह कहानी किसी दूसरे ग्रह के संबंध में नहीं इसी पृथ्वी के ग्रह के लोगों के बाबत है सिर भारी हो गया है में डाल से उल्टी हालत हो गई है कैसे भी गिराओ आदमी उल्टा ही गिर जाता है सिर शासन करने लगता है इसे बदलना जरूरी है क्योंकि इस शीर्षासन करती हुई स्थिति ने इतने गांव आदमी पर छोड़ दिए है उसका सारा प्राण दुख से भर गया है पीड़ा से भर गया है और ध्यान रहे अगर हम आनंद से न भर पाए तो दुख से भर जाना अनिवार्य दोनों के बीच में कोई जगह नहीं होती या आनंद या दुख ऐसा नहीं होता कि हम आनंद को न पा पाएं तो हम दुख भी न पाएं बीच में रह जाएं। बीच में कुछ होता ही नहीं अगर हम आनंद को उपलब्ध नहीं होते तो हम दुख को अनिवार्य रूपण उपलब्ध हो जाते अगर हम स्वस्थ न हो तो हम बीमार होंगे ही स्वास्थ्य और बीमारी के बीच में कोई स्थान नहीं होता अगर कोई आदमी कहता हो कि मैं बीमार भी नहीं हूं मैं स्वस्थ भी नहीं हूं तो समझना है कि वो झूठी कहता है या उसे पता न होगा गलत कहता है क्योंकि आदमी दोनों के बीच में नहीं हो सकता या तो बीमार होता है या स्वस्थ होता है और अगर स्वस्थ हों तभी हम बीमार होने से मुक्त हो सकते हम सब दुखी हो गए हैं हजार हजार घाव हमारी आत्मा पे छिद गए हैं सबसे लहू बहरा है और सब में मवाद पड़ गई है और सब तरफ गंदगी और दुर्गंध हो गई है लेकिन आनंद की तरफ हम कैसे जाए उसका कुछ ख्याल नहीं आता और अगर जाने की कोशिश करते हैं तो रास्ता बताने वाले लोग हैं कोई कहता है कि बैठ के ओम का जाप करो कोई कहता है राम का जाप करो कोई कहता है गीता पढ़ो कोई कहता है कुरान पढ़ो कोई कहता है भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाओ लेकिन जिंदगी बदलने को कोई भी नहीं कहता है और अगर कोई जिंदगी बदलने को भी कहता है तो बड़ी पागलपन की बात कहता है कोई कहता है जिंदगी बदल डालो लोभ छोड़ दो क्रोध छोड़ दो काम छोड़ दो ये सब छोड़ दो तो सब ठीक हो जाएगा ये ऐसा ही है किसी आदमी से कहना जैसे कोई बुखार से गर्मी में तप रहा हो पसीना बह रहा हो बुखार चढ़ा हो 104 डिग्री और उसके पास जाके हम कहें कि मित्र बुखार छोड़ दो क्यों बुखार में पड़े हो छोड़ दो और वो आदमी कहे बात तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं छोड़ना तो मैं भी चाहता हूं लेकिन छूटता नहीं हम कहें कि क्यों पकड़े हुए छोड़ दो बुखार मजा करो स्वस्थ हो जाओ बुखार छोड़ा नहीं जा सकता बुखार छोड़ा नहीं जा सकता स्वस्थ हुआ जा सकता है तो बुखार छूट जाएगा बुखार छोड़ा नहीं जा सकता कोई ऐसी बात नहीं कि आप लोभ छोड़ दें क्रोध छोड़ दें घृणा छोड़ दें ये छोड़ी नहीं जा सकती हां आप आनंदित हो जाएं तो ये छूट जाती हैं क्योंकि आनंदित व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा इसलिए नहीं कि क्रोध करने में असमर्थ हो गया बल्कि इसलिए कि अपने आनंद को खोने के लिए अब वो तैयार नहीं होगा अब वो तैयार नहीं होगा कि क्रोध करके अपना आनंद खो दे बुद्ध ने कहा है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास हीरे जवारातों के खिलौने थे लाखों रुपए की कीमत के खिलौने थे लेकिन अगर कोई मेरी रोटी का एक टुकड़ा एक बच्चा खेलने में मुझसे छीन लेता था तो मैं वो लाखों का खिलौना फेंक के मार देता कई दफा ऐसा होता कि हेरी मोती बिखर जाते खिलौना टूट जाता घर के लोग मुझसे कहते कि दो कौड़ी की रोटी के टुकड़े के लिए तुमने लाखों का खिलौना बिगाड़ दिया लेकिन तब मुझे पता ही नहीं था कि रोटी की कीमत क्या है और खिलौने की कीमत क्या है फिर जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे पता चला अब मुझसे कोई कहे कि एक रोटी का टुकड़ा किसी बच्चे ने चीना है तो तुम लाख रुपए का खिलौना फेंक के मार दो तो मैं नहीं मारूंगा इसलिए नहीं इसलिए नहीं कि मैंने क्रोध छोड़ दिया है बल्कि इसलिए कि क्रोध का गणित बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है ये मुझे समझ में आ गया अब दो पैसे की रोटी के लिए लाख रुपए का खिलौना फेंक के मैं नहीं मार सकता अब मैं जानता हूं कि किस चीज का क्या मूल्य आनंद उपलब्ध हो तो ही मूल्य का पता चलता है लेकिन धर्मगुरु समझा रहे हैं क्रोध छोड़ो लोभ छोड़ो सब ठीक हो जाएगा और आदमी बेचारा सुन रहा है और सोचता है कि छूट तो जाना चाहिए क्रोध और लोप वो छूटते नहीं और धर्मगुरु भी बहुत अद्भुत है वो उसको फिर लोभ भी दिलाते हैं वो कहते हैं लोप छोड़ दो तो स्वर्ग मिल जाएगा और उन्हें ख्याल भी नहीं है कि अगर इसने स्वर्ग पाने के लिए लोभ छोड़ा तो लोभ छूटा ही नहीं क्योंकि वो स्वर्ग पाने का लोभ फिर भी मौजूद रहा अब उसको समझा रहे हैं कि तुम ये छोड़ दो तो ये मिल जाएगा लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ये मिल जाने का लोभ फिर भी लोभ ही है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको कह रहे हैं कि एक रुपया यहां छोड़ो तो वहां करोड़ रुपये मिलेंगे गंगा के किनारे में गया था एक यज्ञ में तो वहां सन्यासी समझाते थे लोगों को यहाँ गंगा के किनारे एक पैसा दान करो तो करोड़ गुना मिलता है लोभ छोड़ो दान करो और वो जो आदमी बेचारा एक पैसा छोड़ रहा है वो इसी लोभ में छोड़ रहा है कि एक करोड़ गुना मिल जाए तो अच्छा ही इसमें तो कोई हर्चा नहीं उसी के लोभ का शोषण किया जा रहा है और समझाया जा रहा है लोभ छोड़ दो वो तो लोभ कोई छोड़ता नहीं दुनिया में हाँ लोभ छूट जाता है अगर कोई संपदा मिल जाए इतनी बड़ी कि लोभ के कारण उसमें बाधा पड़ने लगे तो लोभ छूट जाता है वो संपदा मिल सकती है लेकिन जिंदगी के रूपांतरण से और जिंदगी के रूपांतरण का क्या मतलब है जिंदगी के रूपांतरण के तीन सूत्र मैंने आज कहने चाहे पहला जीवन के रूपांतरण का यह मतलब है कि ठीक से समझ लेना क्या बुनियाद है और क्या शिखर है भूल के शिखर को बुनियाद मत बना लेना अन्यथा जिंदगी का रूपांतरण कभी भी ना होगा कभी भूल के शिखर को जमीन में रख के, रखने की कोशिश मत करना मैंने ये कहा कि जड़ों को संभालना क्योंकि जड़े ही फूल लाती हैं जड़ों को काट मत देना जड़े ही फूल बनती हैं फूल और जड़ एक ही चीज के दो छोर हैं वो जो नीचा है और जो ऊपर है वो कोई नीचे और ऊपर नहीं है वो एक का ही विस्तार है ये पहली बात जीवन के रूपांतरण में ध्यान रखनी जरूरी दूसरी बात मैंने ये कही कि सिर को भारी मत हो जाने देना क्योंकि अगर सिर भारी हो गया तो शीर्षासन लग जाएगा चाहे दिखाई पड़े चाहे दिखाई ना पड़े सिर अगर भारी हो गया तो पैर ऊपर चले जाएंगे और सिर नीचे आ जाएगा उल्टी डारूमा डाल मत बन जाना और हम सब बन गए तो सिर को बांटना डिसेंट्रलाइज करना सिर को विकेंद्रित करना उसको नीचे सारे अंगों में फैल जाने देना और धीरे धीरे प्रत्येक अंग को उसका काम करने देना प्रत्येक अंग को उसका काम करने देना ताकि एक केंद्र पर सारा काम इकट्ठा ना हो जाए और एक केंद्र विक्षिप्त ना हो जाए पागल ना हो जाए ज्यादा बोझ में टूट ना जाए भारी ना हो जाए पत्थर ना बन जाए उसके ऊपर इतना बोझ ना हो जाए कि वो काम अस्तव्यस्त हो जाए सिर्फ का अपना काम है उतना काम उससे लेना बाकी काम शरीर पर छोड़ देना लेकिन सब काम सिर पे ले लिया दूसरी बात ध्यान में रखनी जरूरी और तीसरी बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि हमारे व्यक्तित्व के जितने द्वार है जितनी इंद्रिया है उन समस्त इंद्रियों के प्रशिक्षण की जरूरत उनके ट्रेनिंग की जरूरत अपने कान को भी और गहरे और गहरे सुनने में सक्षम बनाने की जरूरत ताकि पत्ता भी हिले तो उसका संगीत भी पता चल जाए हमारे स्वाद को इतना सूक्ष्म बनाने की जरूरत है कि जब हम भोजन करें तो वो भोजन जो दिखाई पड़ रहा है स्थूल वो भोजन ही हमें ख्याल में ना आए उस स्थूल में जो विराट सूक्ष्म छिपा है उसका भी पता चल जाए उपनिषद के किसी ने ऋषि ने कहा है अन्न ही ब्रह्म है कितना स्वाद लिया होगा तब वो ये जान सका होगा कि अन्न ब्रह्म है ये कोई सिद्धांत नहीं है ये किसी अद्भुत रसमग्न व्यक्ति का वक्तव्य है जिसने इतने आनंद से भोजन किया होगा कि भोजन में उसे ब्रह्म की झलक दिखाई पड़ गई होगी जिन्होंने कहा है कि अनाहद नाद है उसका वह हम जैसे लोग नहीं हो सकते क्योंकि जिन्होंने कान को इतने सूक्ष्म तलों में प्रशिक्षित किया होगा इतने सूक्ष्म तल में कान से सुनने की कोशिश की होगी कि सूक्ष्म नाद उन्हें सुनाई पड़ने लगा होगा वो संगीत जो सारे ब्रह्मांड को घेरे हुए एक संगीत है जो सारे जगत को घेरे हुए लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि सुनने की क्षमता हमने कभी विकसित ही नहीं की आपने कभी ख्याल किया आप भी निकलते हैं रास्ते से एक पेंटर एक चित्रकार भी निकलता है रास्ते से आप सारे दरख्तों को हरा समझते हैं सच्चाई ये है कि दो दरख्त एक से हरे नहीं होते हरे हजार रंग के हरे होते हरे में भी हजार हरे होते लेकिन वो चित्रकार को दिखाई पड़ता है कि हजार रंग है हर, हरे रंग हरा रंग एक रंग नहीं है हजार सेड है हरे रंग असल में पत्ता पत्ता अलग अलग हरे रंग का होता है लेकिन हमें सिर्फ एक हरा रंग दिखाई पड़ता है उसका कारण कुल इतना है कि हमारी आंख कोई रंग की सूक्ष्मता में उतरने की तैयारी नहीं की मैं उस शिक्षा को बुनियादी शिक्षा कहता हूं गांधी जी की शिक्षा को बुनियादी नहीं कहता वो तो बहुत गैर बुनियादी शिक्षा है कि किसी को चरखा चलाना सिखा दो चटाई बुनना सिखा दो और शिक्षा पूरी हो जाए कि काका गा सिखा दो चिट्ठी पत्री लिख सके तो शिक्षा पूरी हो जाए बुनियादी बेसिक एजुकेशन में उसको कहता हूं जो कान को इतना सक्षम बना दे कि जीवन का संगीत पकड़ में आ जाए जो आंख को इतना सक्षम बना दे कि रूप नहीं अरूप की झलक मिलने लगे जो स्पर्श को इतना सक्षम बना दे कि शरीर को छुए लेकिन स्पर्श आत्मा तक पहुंच जाए जो स्वाद को इतना सक्षम बना दे कि अन्न ही ब्रह्म है ये कहने की क्षमता आ जाए और जो सारी इंद्रियों को इतना सक्षम बना दे कि सब तरफ के द्वार खुल जाएं और जीवन के सब द्वार से परमात्मा की झलक मिलने लगे अधूरा उसे नहीं जाना जा सकता लेकिन पूरा तो हम तभी जानेंगे जब हमारे घर के सारे द्वार खुले हो हम ऐसे व्यक्ति हैं जो घर के सब दरवाजे बंद करके भीतर बैठ गए और शिक्षा उसी दिन सच्ची होगी और क्रांतिकारी होगी जिस दिन हम एक एक बच्चे को शीर्षासन सिर का करवाना नहीं बल्कि समस्त इंद्रियों को खोलना सिखाएंगे ऐसे भी बच्चे हमसे ज्यादा सक्षम होते अगर बच्चा आपको प्रेम करता है तो वह आपके चेहरे को छूना चाहेगा अगर वह आपको प्रेम करता है तो वह आपके शरीर से अपने औंठ भी लगाना चाहेगा अगर वह आपको प्रेम करता है तो वह आपके गले से लटक के आपके पूरे शरीर को भी छू लेना चाहेगा वो पूरे शरीर से आपको पहचानने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम नहीं अगर बच्चों को ठीक से शिक्षित किया जा सके तो उनकी सारी इंद्रियों के द्वार खुल सकते हैं। एक क्रांति इस जगत में हो सकती है और वो क्रांति सारे मनुष्य को रूपांतरित कर सकती है अगर हम बीमारी के सारे कारणों को समझ लें और करुणा खाएं दया नहीं ध्यान रहे दया बड़ा अपमानजनक शब्द है करुणा बहुत और बात है करुणा का मतलब है एक पीड़ा एक सफरिंग जो हम सबके साथ अनुभव करते हैं दया का मतलब है हम ऊपर हैं और कोई नीचे है जिस पे हम दया करते हैं। दया बहुत अच्छा शब्द नहीं है दया से कोई क्रांति ना होगी दान हो सकता है दया से धर्मशाला बन सकती है दया से कभी भी कोई क्रांति नहीं होगी क्रांति होगी करुणा से करुणा का मतलब है मैं भी सम्मिलित हूं वहीं खड़ा हूं जहां आप खड़े वहीं खड़ा हूं जहां आप खड़े आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा मेरी पीड़ा आपकी पीड़ा है हम सबकी पीड़ा सामूहिक पीड़ा है और हम सबने मिलकर मनुष्य को दुख के रास्ते पर धक्का दिया है हम सब मिलकर मनुष्य को आनंद के मार्ग पर भी ला सकते हैं करुणा से क्रांति फलित हो तो ही क्रांति फलित हो सकती है और एक क्रांति अत्यंत जरूरी हो गई क्योंकि जो आदमी हम पहचानते थे वो मरने के करीब पहुंच गया नया आदमी नहीं जन्मेगा पुराना मर जाएगा तो मनुष्य जाति समाप्त हो सकती है नए आदमी के जन्म की जरूरत है पुराना तो जाएगा जा चुका जा ही रहा है अगर हम नए को पैदा न कर लिए तो आगे बहुत अंधकार हो सकता है बहुत से प्रश्न इकट्ठे हो गए हैं वो कल सारे प्रश्नों की चर्चा में करूंगा मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उससे बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें